ना वो सहनोभुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नवतीत मिषा वह ओ शांति शांति शांति योगदर्शन की 26वीं कक्षा योगदर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद हम देख रहे हैं जिसमें ईश्वर प्रणिधान का प्रसंग लेकर के फिर ईश्वर के बारे में बताया गया इसको हमने पीछे 24वें सूत्र में भी देखा और 25वें में भी कि परमात्मा में सर्वज्ञता का बीज निरतिशय है उससे बढ़ करके सर्वज्ञता का बीच किसी में नहीं है इसीलिए वही सर्वोच्च है और क्लेश आदि से वो रहित है इत्यादि चर्चा पीछे हुई थी तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं जो व्यास है कहीं भी देखा जाए यहाँ पर जो पुरुष उससे तो ऐसा तो तो तो है कि जितने भी विशेषात्मा जो तो है क्योंकि आगे के अंदर जब भाव सारे लोग अपनी तरफ से निकलगा जी सीख है उनके अनुसार तो पतंजलि जी ने आत्माओं के बारे में क्या लिखा पुरुष विशेष है ईश्वर है इतना ही लिखा है केवल ठीक है अब वो जीवात्मा है या जीवात्मा से भिन्न है इसका निर्धारण सूत्र में कहा से हो रहा है आप ये मान करके बोल रहे हो कि व्यास जी ने जो व्याख्या की है वो सूत्र से अतिरिक्त किए इसको कहते हैं उत्सूत्र उत्सूत्र व्याख्या बोलते हैं सूत्र में जो नहीं कहा है उससे भिन्न जा करके अतिरिक्त उत्सूत्र में इस सूत्र में जो बात नहीं कही गई है उसको वर्णन किया गया आप ऐसा मान करके प्रश्न कर रहे हैं ठीक है आपके मानने का आधार ये है आपने जो बोला कि पतंजलि जी तो यही कह रहे हैं कि ये आत्मा ही एक विशेष आत्मा है ठीक है ये निर्धारण कैसे होता है पुरुष विशेष आत्मा जो इनसे अपरामृष्ट है अछूता है उसका आप तात्पर्य ये, ये ले रहे हैं कि पहले भले ही इनसे स्पृष्ट हो परामृष्ट हो लेकिन अब अपराष्ट है जो अपराष्ट हो गया है वही पुरुष विशेष है ये जो आप अर्थ ले रहे हो ये इसमें कहा से निकल करके आ रहा है सूत्र में कहा लिखा हुआ है ऐसे तो नहीं, नहीं, नहीं था ना और पहले था ये भी नहीं लिखा इसमें लिखा हुआ है तो आप ये अर्थ करके बोल रहे हो कि पहले तो वो इनसे परामृष्ट था और अब छूट गया है ये जो आप अर्थ ले रहे हो आपका जो कथन का आधार है वो यही तो है कि सूत्र ने सूत्रकार ने ये लिख रखा है कि यहां जीवात्माएं जो पहले क्लेशकर विभाग से युक्त थी और अब छूट गई हैं उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है अलग से तो किसी की बात है नहीं और व्यास जी ने अलग से कर दी तो आप जो सूत्र का अर्थ ले रहे हो वो मैं पूछ रहा हूं कि यहां कहां लिखा हुआ है जो आप सूत्र पे आरोपित कर रहे हो कि ये तो सूत्रकार कह रहा है ये आपको कैसे पता लग गया सूत्र में कहा लिखा हुआ है कि ये आत्मा है, ये पुरुष विशेष वो है जो पहले तो स्पृष्ट था और बाद में अब अपरा हो गया अब छूट गया ये कहां लिखा हुआ है इसमें कुछ नहीं बोला है ना पहले का नहीं लिखा है ना तो आप उसी को आधार बना करके व्यास जी का खंडन कर रहे हो तो व्यास जी तो ठीक हैं या नहीं है लेकिन पहला तो आप ही पर प्रश्न आएगा कि आप एक पूर्व मान्यता बना करके आपने एक कल्पना की कि सूत्र तो ये कह रहा है तो पहला प्रश्न तो यही आएगा कि सूत्र ये कह रहा है या नहीं कह रहा है उस पर आप निरुत्तर हो सूत्र तो नहीं कह रहा है ऐसा तो जो आधार है जिसके आधार पे आप आगे क्या निषेध कर रहे हो वो आधार ही नहीं रहा तो आगे की बात ही नहीं उठेगी यहां अपरामिष्ट के ये भी तो अर्थ हो सकता है कि न तो पहले क्लेश कर्म से युक्त था न भविष्य में होगा ये भी तो हो सकता है पहले इनसे युक्त था और अब रहित है ये अर्थ आप ले रहे हो ये भी हो सकता है तो सूत्र से तो ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है इसलिए ये कहना है कि पतंजलि जी तो ये कह रहे थे और व्यास जी ने कुछ और लिख दिया ये अपनी मान्यता को इसमें डाल करके करना है पतंजलि जी के नाम पे अपनी मान्यता को करके और फिर खंडन करना है ये निराधार है ये आधार हो तो बताओ ये वैदिक परंपरा का ग्रंथ है वहां पुरुष को परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है पुरुष शब्द का आपके कथन में जो आ रहा है उसमें आप पुरुष शब्द से केवल आत्मा का जीवात्मा का ग्रहण करके बात कर रहे हो क्या वैदिक परंपरा में पुरुष शब्द केवल जीवात्मा के लिए ही आता है आय ना नहीं पता परमात्मा के लिए नहीं आता है पुरुष शब्द परमात्मा के लिए नहीं आता है क्या वो नहीं आता हो तो आप कह सकते थे ये व्यास जी ने अपने उससे कर दिया है पुरुष शब्द परमात्मा के लिए बहुत आता है पूरा पुरुष सूक्त जो है वो पुरुष किसके लिए परमात्मा के लिए है यजुर्वेद में भी पुरुष सूक्त है ऋग्वेद में भी है अथर्वेद में भी है और पुरुष शब्द है तथो ज्यायांश पादो से विश्वा भूतानी त्रिपाद श्यामृतम देवी ये कौन सा पुरुष है तो आपके कथन में पुरुष मतलब जीवात्मा ये मान करके एक मान्यता के आधार पे आप ये बोल रहे हो वो प्रमाण से युक्त तो नहीं है शास्त्र में पुरुष शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए भी आता है आत्मा और परमात्मा ये दो शब्द ही हमारे यहां पर बहुत प्रसिद्ध है अब परमात्मा शब्द में भी तो आत्मा शब्द पढ़ा हुआ है पुरुष और परम पुरुष तो आत्मा शब्द दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है लेकिन जब कंच विशेषता लगा दी जाती है वो परमात्मा के लिए तो निश्चित होता ही है और सामान्य रूप से भी आसपास के लक्षणों को देख करके हम पुरुष शब्द का निर्धारण करते हैं तो ये पुरुष विशेष पुरुष तो दोनों है और उससे भिन्न कहा जा रहा है इसको ये पुरुष विशेष है और जो जीवात्माएं हैं वो क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त तो होती हैं इसमें कोई संदेह नहीं है तो उससे जो बचा हुआ है वो कौन है वो ईश्वर है उससे भिन्न है यही तात्पर्य इसमें निकल के आता है व्यास जी ने इसी बात को खोला है क्योंकि केवल सूत्र को देख करके जिनको पृष्ठभूमि पता नहीं है उनको भ्रांति हो सकती है वो कह सकते हैं कि यहां तो केवल जीवात्मा का ही वर्णन है इसीलिए तो, तो व्यास जी ने सारा खोला है बोलिए दोनों का ग्रहण होता है हाँ हाँ विशेष पुरुष पुरुष पुरुषत्व तो दृष्टि से दोनों समान हैं, दोनों को पुरुष शब्द से कहा जाता है ठीक है मैं जो बात रख रहा हूं वो क्या कह रहा हूं यहां पुरुष शब्द से दोनों का ग्रहण है पीछे जो मैं बोल रहा था कि यहां पुरुष का मतलब परमात्मा वाला है वो पुरुष विशेष इसी कथन से है और ईश्वर शब्द आया है पुरुष विशेष ईश्वर ये जो कथन आया इससे पता लगता है कि यहां ये जो पुरुष है ये पुरुष विशिष्ट है ये विशेषणों से ही तो पता लगता है अगर केवल पुरुष शब्द होता तो दोनों का ग्रहण होता और इसमें पुरुष विशेष में भी पुरुष शब्द का जब हम ग्रहण करेंगे तो आप दोनों का ले सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है आत्मा और परमात्मा लेकिन जब पुरुष विशेषाह कह दिया गया ईश्वर कहा जा रहा है क्लेश कर्म से रहित कहा जा रहा है तो इन सब चीजों के आधार पर हम देख सकते हैं कि जीवात्मा तो इनसे युक्त तो होता है प्रभावित तो होता है उसका फल भोगता है लेकिन परमात्मा ईश्वर नहीं भोगता इसलिए यहां पुरुष शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा और उसी की व्याख्या वैसी ने की कुछ आतिंद्रिये ग्रहनम। आतिंद्रिये ग्रहनम अल्पम है अतिय ग्रहणम अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहु रीति तरह का थोड़ा या अधिक ज्ञान के कई क्षेत्र हो सकते हैं किसी कोई छोटी वस्तु है थोड़ा ज्ञान है किसी कोई चीज सूक्ष्म है उसके बारे में ज्यादा है थोड़ा अधिक ये सर्व को ग्रहण करने के लिए है किसी को कहें कि भई इसको सारी जानकारी है छोटी बड़ी सारी जानकारियां हैं छोटी बड़ी सारी जानकारियां हैं इसका क्या मतलब है सारी जानकारियां अल्पम बहु ये जो छोटा बड़ा शब्द है ना छोटी मोटी छोटी मोटी सारी बातें छोटी है बड़ी वो वस्तुओं की ज्ञान की दृष्टि से है कुल मिलाकर के तो संपूर्ण ज्ञान एक ही हो गया सारा मिलाकर के। लेकिन छोटी वस्तुओं से संबंधित लघु वस्तुओं से संबंधित अल्प ज्ञान है बड़ी वस्तुओं या सूक्ष्म वस्तुओं से संबंधित अधिक ज्ञान है अलग अलग होता है तो उस सबको हम मिलाएंगे तो अल्पम बहु चाहे अल्पो बहु कम से कम या अधिक से अधिक सूक्ष्म से सूक्ष्म बड़े से बड़ा अधिक से अधिक से कम सबका ग्रहण करने के लिए इस शब्द, इस शब्द का प्रयोग किया जाए अल्पम बहु रीति परमात्मा जब वेद का ज्ञान देता है तो वो ऋषियों के अंतःकरण में देता है निर्माण चित्तम अधिष्ठा और जिज्जा समान आय प्रोवाच उनके अंतःकरण में देता है उस बात की तरफ संकेत है यहां पर तो मुख से बोल करके नहीं देता है जानने वालों ने कान से नहीं सुना वो उनके चित्त में अंतःकरण में ही सीधे दे दिया गया ऐसा वो ज्ञान है तो निर्माण चित्तम उस उसका आधार करके और क्योंकि परमात्मा ने ये चित्त बनाए हैं उनको दिए हैं और उसी के अंतर अंदर वो है और अंदर ही अंदर वो उनको जान दे देता है ये तात्पर्य नहीं आत्मा में नहीं अंतःकरण में चित्त मतलब जो अंतःकरण है उसमें क्योंकि जो ज्ञान रहेगा संस्कार रूप में वो चित्त में ही रहेगा जैसे अभी रहता है अभी जो हम प्रमाण आदि से जानते हैं प्रत्यक्ष आदि से वो सब कहा रहता है संस्कार रूप में वही चित्त में अंतःकरण में रहता है ऐसे ही है। उसमें रहता है यस्मिन रिचय साम यजुंशी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवार तनमे मन शिव संकल्प मस्त ये जो सारा ज्ञान है वो मन में रह सकता है मन में आता है परमात्मा ने वो अंतःकरण में दिया उसकी तरफ संकेत है सृष्टि के प्रारंभ में वो अंत्यकरण में दे देता है उसके देने का तरीका यही है और कोई तरीका है नहीं वो पुस्तक लिख करके नहीं देता है वो सुना करके बोल करके नहीं देता है रिकॉर्डिंग करके नहीं देता है अंतकरण में देता है सीधा ठीक पीछे पूछिए और को? कि नहीं है? उसको नहीं जान सकता जीवात्मा कौन सी जीवात्मा कब क्या कैसे करेगा उसको नहीं जानता क्योंकि वो भविष्य में अभी है ही नहीं वो चीज जो चीज अभी हुई ही नहीं है उसको जान लेना ये भी एक अविद्या का भाग है जो है ही नहीं उसको क्या से जानेगा हाँ जो हो सकती है संभावित है उसको परमात्मा जानता है कि जीवात्माएं क्या, क्या क्या कर सकते हैं कब क्या क्या कर सकते हैं कैसी स्थिति में और इस व्यक्ति का अंतकरण ऐसा है इसके संस्कार ऐसे हैं ये इन स्थितियों में ये ये कर सकता है ये कर सकता है मतलब संभावना की भाषा है इस रूप में तो वो जानता है कि इसकी संभावनाएं ये है ये ऐसा ऐसे कर सकता है लेकिन बिल्कुल वही करेगा इसी समय इस व्यक्ति के साथ इस वस्तु के साथ इत्यादि वो शत प्रतिशत तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता है जीव की इसलिए वो उसको नहीं लेते हैं यहां पर वो है ही नहीं और कई जने कहते हैं भाई वो नहीं जानता है भविष्य की सब कुछ तो फिर सर्वज्ञ कहां से हो गया सर्वज्ञ का अर्थ ये लेते हैं कि भविष्य की सारी बातें जानता है ऐसा बहुत व्यापक प्रचलित है परमात्मा के लिए अगर परमात्मा भविष्य की सारी बातें जानता है ऐसा माना जाए अभ्युपगम से तो फिर सब कार्य सब क्रियाएं निश्चित माननी होगी हमारी कर्म की स्वतंत्रता नहीं रहेगी फिर अगर हमारी कर्म की स्वतंत्रता है कि हम कर सकते हैं बदल सकते हैं नहीं कर सकते हैं अच्छा बुरा कर सकते हैं ये हमारी स्वतंत्रता है ये तभी स्वतंत्रता कहला ही जब जा सकती है जब पहले से निश्चित ना हो अगर हर चीज पहले से जो कि तू निश्चित है इस स्थान पर और इस समय यह चीज करेगा ये बोलेगा तो फिर तो स्वतंत्रता हुई नहीं और यदि परमात्मा जानता भी है और हमारी स्वतंत्रता भी है तो ये दो बातें मेल नहीं खाती हैं कि यदि परमात्मा पहले से जानता है और मनुष्य स्वतंत्र है और स्वतंत्रता से उसने कुछ भी कर दिया तो परमात्मा जो जानता था वो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा परमात्मा को मिथ्या ज्ञान होता नहीं तो पहली बात जो चीज है नहीं जिसकी संभावना नहीं है अभी जिसका निश्चय नहीं है वो क्रिया ही नहीं हुई है तो उस क्रिया को वो नहीं जान सकता है हो रही है जानेगा कि अभी हो रही है हो चुकी है जानता है कि हो चुकी है ये बुरा पूरा जान लेता है और जो होने वाली है उसको संभावना में जानता है ऐसा ऐसा हो सकता है ऐसा होगा वो वैदिक सिद्धांत से ठीक नहीं है। इतना कि हम हैं तो दोनों का परमात्मा की कर सकते हैं इनका प्रश्न ये है कि यहां सूत्र में जो पुरुष विशेष है ईश्वर है कहा इसमें विशेष शब्द नहीं लगाते केवल इतना सूत्र सूत्रता क्लेश कर्म विपाकाशय अपरा पुरुष है ईश्वर इससे भी वही अर्थ आ जाता आपत्ति नहीं है इसमें भी नहीं वो अपरामृष्ट है पुरुष है और फिर ईश्वर शब्द बोल दिया है आ सकता है लेकिन स्पष्टता के लिए कहा जा सकता है क्योंकि पुरुष तो दोनों तरह के होते हैं अपराृष्ट जिस पुरुष की बात कही जा रही है ये सामान्य पुरुष नहीं है ये विशेष पुरुष है सामान्य पुरुष भी अपराष्ट होता है लेकिन वह पहले कभी इससे युक्त था बाद में उससे रहित भी हो जाता है मुक्ति में तो यहां पुरुष विशेष विशे कहा जा रहा है सामान्य पुरुष नहीं लिया जा रहा है अब पुरुष विशेष कौन सा होगा नहीं पुरुष विशेष ये होगा ये एक है वो सर्वव्यापक है ये अल्पज्ञ्य है वो सर्वज्ञ है ये सुखी दुखी होता है सांसारिक क्षणिक सुख दुख होते रहते हैं वो नित्य आनंद से युक्त है ये सारी उसकी ये बंधन में आता है वो बंधन में नहीं आता ये विशेषता है उसकी ये पुरुष विशेष है बाकी पुरुष तो समान है तो वो पुरुष विशेष स्पष्टता के लिए विशेष शब्द लगाना अच्छा है नहीं लगाते तो भी व्याख्या से तो हम वही अर्थ लेते वही लिया जा सकता था वही तो स्पष्टता के लिए होता है जी जी पर संज्ञा संजय मतलब नाम जैसे कि ओम नाम है परमात्मा का ओम एक नाम है ओम उसकी संज्ञा हो गई और परमात्मा संजी हुआ संज्ञा वाला हुआ नाम वाला हुआ तो ओम आदि जितने भी नाम है अग्नि वायु आदित्य जो जो भी वेद के अंदर लिखे गए हैं, जिसमें भी मुख्य ओम नाम हो गया भू आदि भी नाम है उसके तो ये नाम ये संज्ञाए हमें कैसे पता लगेंगे हम प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते हम अनुमान से भी नहीं जान सकते अगर संज्ञा का पहले से कुछ भी नहीं पता है तो प्रत्यक्ष अनुमान तो हम कर नहीं सकते ये संज्ञा का ज्ञान तो आगम प्रमाण से ही होगा शब्द प्रमाण से वेदों से ही हमें पता लगेगा कि उसका नाम ये है ये की आदि विद्वान जो सबसे मूल विद्वान है आदि मतलब कारण को बोलते हैं कारण रूप में जो विद्वान है जानने वाला है सब विद्वानों का भी जो कारण है आधार है सबसे पहला सबसे मुख्य जो विद्वान है जानने वाला है परमात्मा सृष्टि के आदि में लेने की जरूरत नहीं है सृष्टि के आदि में लेंगे तो प्रश्न यह होगा कि सृष्टि के आदि में जो विद्वान है बाकी समय में नहीं है पहले नहीं था सृष्टि के बीच में या बाद में नहीं है वहां तो दूसरे विद्वान आ जाते हैं ऐसा नहीं आदि विद्वान मतलब जो जैसे नदी का आदि स्रोत आदि स्रोत प्रारंभिक जहां से शुरू होती है कारण रूप में तो आदि विद्वान सबसे पहला इससे पहले और कोई नहीं है सब बाद के विद्वान हैं नैमित्तिक ज्ञान है जिनका इसका स्वाभाविक ज्ञान है अपना वो ऐसा आदि विद्वान परमात्मा कुछ देखिये जान को दो भागों में बांटना चाहिए हमें एक है सूचना के रूप में संकेत के रूप में और एक है अनुभव के रूप में दो भेद होते हैं है सुख दुख के प्रसंग में भी यही समझना चाहिए एक है सुख दुख की अनुभूति वो चेतन कोई होगी आत्मा कोई होगी जब यह कहा जाएगा कहा जाए कभी कि सुख दुख आत्मा के गुण हैं इसका मतलब है कि आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है उसका यह मतलब नहीं है कि सुख दुख आत्मा में रहते ही हैं उसी में ही है उसी के पास है सदा और वो सुदा सुखी दुखी रहेगा ये तात्पर्य नहीं होता है आत्मा सुख दुख गुण वाला है मतलब है सुख दुख की अनुभूति करने वाला है जैसे कि आत्मा शब्द स्पर्श रूपरस की अनुभूति करने वाला है जानने वाला है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसमें शब्द स्पर्श रूपरस गंध होवे अब ज्ञान की बात आती है ज्ञान के दो भाग हैं एक है सूचना के रूप में संग्रहित होना और एक है उसको जानना बोध होना तो ज्ञान का जो बोध रूप है ज्ञान है पीछे जो बात आई थी बुद्धिवृत्ति और ज्ञान वृत्ति तो जो ज्ञानवृत्ति है जिसको ये इस शब्द से बोलते हैं अभिप्राय है वहां जो अनुभूति है वो तो चेतन को ही होगी वो तो चित्त को मन बुद्धि अंतःकरण किसी को नहीं होगी ये जो अनुभूति है लेकिन उसकी जो सूचनाएं हैं संकेत हैं, वो चित्त के अंदर रहते हैं अब इसको लौकिक उदाहरण से समझें कि हम किसी पुस्तक में कह सकते हैं कि इसमें ज्ञान है पुस्तक में ज्ञान है इसको हम कह सकते हैं नहीं कह सकते है? कह सकते हैं कहते हैं प्रयोग करते हैं ना करते हैं वेद ज्ञान के भंडार हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए स्वतः करना चाहिए भले ही और भी उपाय हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए लेकिन पुस्तकों के लिए भी हम बोलते खूब व्यवहार करते हैं हम पुस्तकों में ठीक है आजकल हम तंत्रजाल है इंटरनेट है इससे इस इससे भी करते हैं वहां भी कुछ लिखते हैं पढ़ते हैं, लिखते हैं सुनते हैं देखते हैं जो भी है उससे हमें हमारे ज्ञान होता है बहुत सारा अब ये जो पुस्तक में ज्ञान कहा जा रहा है वो किस रूप में है क्या पुस्तक चेतन है कि हम उसमें ज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हमें निश्चित है कि पुस्तक जड़ है लेकिन फिर भी हम वहां प्रयोग कर रहे हैं तो वहां तात्पर्य क्या है ज्ञान का कि ज्ञान जिससे प्राप्त होता है वो संकेत वहां पर लिखे हुए जैसे भाषा में ये संकेत छपी हुई है यानी उसमें ज्ञान के संकेत हैं उसको पढ़ के हमें ज्ञान होता है अगर वो नहीं हो तो हमें ज्ञान नहीं हो पाता वो वाला ज्ञान जो वहां लिखा हुआ है जैसे कोई पत्र आता है और पत्र में जो समाचार लिखे हैं उसका ज्ञान हमें कब होता है उसको पढ़ने से ही होता है तो बोले उस पत्र में सारी जानकारी लिखी हुई है तो सरकारी आदेश में सारी सूचनाएं लिखी हुई हैं सारी जानकारी दी हुई है आवेदन पत्र में सारी जानकारियां दी हुई हैं सारा ज्ञान वहां पर है इसका क्या मतलब होता है वहां तो सूचनाएं संग्रहित है तो ज्ञान का जो सूचना वाला भाग है जब हम कहते हैं कि चित्त में ये रहते हैं तो वो सूचना वाला भाग है जैसे कि हम सी डीवीडी में कुछ लिख लेते हैं अंकित कर देते हैं और हार्ड डिस्क में आजकल आती है जो पेन ड्राइव है ऐसे जो भी संग्रह के हैं कंप्यूटर के हैं जहां वो स्मृति के रूप में रह जाता है ये जो सारा है वो सारा ज्ञान वहां पर रखा हुआ है तो ये सब संकेत है हम वाणी में कहते हैं वाणी में सारा ज्ञान है वाणी चाहे लिखी हुई हो चाहे बोली जा रही हो वाणी के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं एक दूसरे के अनुभव को प्राप्त करते हैं अब ये वाणी के अंदर भाषा में ज्ञान है या नहीं है है ना ज्ञान लेकिन ये भाषा और ये कोई चेतन तो नहीं है ये माध्यम बनते हैं ज्ञान का इसलिए इनमें ज्ञान है ये कथन होता है और लेकिन जो जानना है अनुभूति है बोध है वो केवल चेतन को ही होगा तो बस इसी तरह से जब ये कथन होता है कि चित्त में ज्ञान है या परमात्मा ने अंतकरण में ज्ञान दिया तो उसका मतलब यह है कि वहां वो सूचनाएं उन्होंने अंकित कर दी अब बोध जो होगा वो तो चेतन को ही होगा आगे योग दर्शन में आएगा कि विवेक का अधिकरण क्या है विवेक कहां रहता है वो चित्त में ही माना है अंत्यकरण में माना है विवेक कहां रहता है अंतःकरण में तो वो उसका तात्पर्य यही है कि वहां सूचनाएं रहती है इस पर काफी चर्चा चलती है कि विवेक और ज्ञान ये तो चेतन का गुण होना चाहिए जड़ में कैसे मानेंगे तो इसलिए कई लोग चेतन में ही बोलते हैं इसको तो जहां जड़ के लिए कहा गया है अंतकरण हो चाहे पुस्तक हो वहां तात्पर्य होता है उससे संबंधित सूचना वहां पर है बोध उसको होता है ये नहीं है, वक्ता का तात्पर्य ऐसा ही यहां पर है ठीक है हाँ बोध जो है हमें वो उत्पन्न और नष्ट होता है सूचना तो इकट्ठी रह जाती है स्मृति के रूप में ये जो ज्ञान का उत्पन्न होना है ये गुण उत्पन्न होना है तो वो चित्त इंद्रियों का विषयों से सन्निकर्ष हुआ अगर उस प्रक्रिया में हम चल रहे हैं बाहर की चीजों से इंद्रियों का अंतकरण से चित्त से हुआ और चित्त का आत्मा से हुआ और वो चेतन का गुण है जानना बस यही ज्ञान का उत्पन्न होना है आत्मा के स्तर पर जब बात करेंगे तो ये होगा और चित्त के स्तर पर करेंगे तो चित्त में तो लिखा जा सकता है संचय हो सकता है राइट हो सकता है उसमें जैसे डीवीडी आदि राइट करते हैं लिखते हैं अंकित करते हैं ऐसे उसमें अंकित होता जाता है तो कैमरे की तरह से रिकॉर्डर की तरह से वहां पर इकट्ठा होता जाता है उसकी रचना ही ऐसी है वहां ज्ञान की उत्पत्ति कहें तो वह केवल संचित होना है और आत्मा में के लिए दृष्टि से कहेंगे तो वहां पर अनुभूति के लिए कहेंगे ठीक है आगे चलते हैं तो आज 26वां सूत्र चलेगा पच्चीसवें में हमने देखा था तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम तो परमात्मा कैसा है वो ओम ईश्वर कैसा है जिसका ईश्वर प्रणिधान करना है तो 26वें सूत्र में कहा स एश पूर्वेशापी गुरु काले न अनावच्छेदा स ऐश जो ये भाग है कुछ जगह ये अवतरणिका के रूप में है और कुछ जगह इसको सूत्र के अंदर भी लिख देते हैं अवतरणिका के मानेंगे स एशा ये जो परमात्मा है ये जो पीछे कहा गया वो कैसा है वो पूर्व शाम गुरु हो पहले वालों का भी गुरु है पहले वाले यानी हमारे से पहले जो हो चुके हैं हमारा तो गुरु है ही हमारे से पहले जो हो चुके हैं मनुष्य उनका भी वो गुरु है और हमारे जो गुरु हैं वो हमारे से पहले गए हैं इसलिए हमारे गुरुओं का भी वो गुरु है और हमारे गुरुओं के भी जो गुरु हैं उनके भी जो गुरु हैं जितने भी हुए हैं उन सब का वो सब पूर्व में आ गए उन सब का भी गुरु कौन है तो क्या पूर्व श्याम भी गुरु हो वो सबका पूर्व वालों का भी गुरु है क्यों है उसके लिए कारण दिया कालेना अनवच्छेदात काल से वो खंडित नहीं होता है पृथक नहीं होता है काल के द्वारा सीमित नहीं किया जाता उसको अलग से नहीं किया जा सकता यानी वो नित्य है सदा बना हुआ है इसलिए वो पहले वालों का भी है हमारे जो पूर्व के गुरु हैं वर्तमान में भी जो हैं, वो काल के द्वारा पृथक कर दिए जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है शरीर छूट जाता है तो फिर नहीं रह पाते वो कुछ काल के लिए रहते हैं लेकिन परमात्मा चूंकि जन्म ही नहीं लेता शरीरधारी ही नहीं है इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होती है और इसलिए वो सदा से बना हुआ है पहले वालों का भी है और आज भी है आज भी हमारा गुरु है मूल गुरु आदि गुरु वही परमात्मा आज भी है तो पूर्व गुरु काले नश्चिम इन्होंने इसी को खोला पूर्वे ही गुरु वह काले न अवच्छिद्यंते पहले वाले जो गुरु हैं आदि सृष्टि से लेकर अभी तक जितने भी हुए वो काल के द्वारा पृथक कर दिए गए हैं हटा दिए गए हैं ये अवच्छेदार्थे न कालो नो पावर्तते स ऐश पूर्वेश्याम अपी गुरु जहां पृथक कर देने के अर्थ में सीमित कर देने के अर्थ में सीमा के अंतर्गत बांध देने के संदर्भ में अवच्छेदार्थे न कालो नो पावर्तते काल उपस्थित हो ही नहीं सकता है होता ही नहीं है सऐशिया पूर्वेश्याम अपनी गुरु ये पूर्व वालों का भी गुरु है अब काल परमात्मा को कैसे बांधेगा मनुष्यों को तो बांध सकता है जन्म और मृत्यु के काल को और इस सब चीजों के हमारी बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था होती है इससे काल हमें बांध लेता है काल का उदाहरण होता है परमात्मा के साथ कैसे काल को बांधेंगे ना तो उसका प्रारंभ है ना अंत है और उसमें वैसा कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा है शरीर को भी धारण नहीं कर रहा है इसलिए वो काल से परे है वो काल का व्यवहार करता है जीवों की दृष्टि से कार्य जगत की दृष्टि से प्रकृति की दृष्टि से काल का व्यवहार करेगा वो काल को वो जानता है लेकिन वो स्वयं काल से बंधा हुआ नहीं है काल का प्रभाव उस पर कुछ नहीं होता है इसलिए वो जहां पर काल पृथक करने के रूप में सीमित करने के रूप में उपस्थिति नहीं हो सकता है सीमित नहीं कर सकता है ऐसा वो है इसलिए वो पूर्व वालों का भी गुरु है आगे कह रहे हैं यथाअस से आद जैसे इस सर्ग के आदि में सृष्टि के आदि में प्रारंभ में स्पष्ट है कि आप पहले भी कुछ सर्ग हुए थे अभी भी है और आगे भी होंगे यानी सृष्टि बनती है बिगड़ती है इसी इनकी स्पष्ट इस मान्यता है यथा अस्य सर्गस्य आदो प्रकर्ष गत्या प्रकर्ष गति से ज्ञान की अत्यधिकता से वो सिद्ध है विद्यमान है ज्ञात होता है सृष्टि के प्रारंभ से ही ज्ञान देता है इस रूप में भी प्रकर्ष सिद्ध है और सृष्टि की रचना करता है और सृष्टि की उत्पत्ति के बाद मनुष्य से सारा देखते हैं सारी चीजें उससे भी वो सिद्ध है तथा अतिक्रांत सर्गा दिशु भी प्रत्येतव्य इसी प्रकार से इस सर्ग से अतिक्रमण करके आगे और पीछे के दोनों का भविष्य का तो है ही और पीछे का भी सब में भी यही प्रत्येतव्य जानना चाहिए समझना चाहिए अनुमान कर लेना चाहिए जैसे इस सृष्टि में हम उसके ज्ञान की अधिकता को प्रकर्षता को ज्ञान के उत्कर्ष को हम जान सकते हैं वो सिद्ध है कि वो है ज्ञान की अधिकता के कारण से वो है ऐसा ही बाकी सर्गों में भी समझना चाहिए तो इसलिए उसकी प्रकर्षता ज्ञान की प्रकर्षता सदा सदा ज्ञात होती है थी और होगी वर्तमान में तो है ही इसलिए वो काल से पृथक नहीं होता है अविच्छिन्न नहीं होता है काल से युक्त रहता है काल से रहित रहता है काल से प्रभावित नहीं होता है कुछ श्री स ऐसे पूर्वेश गुरु काले न ये परमात्मा का स्वरूप कुछ पिछले कुछ सूत्रों में बताया ईश्वर प्रणिधान का कहा था ईश्वर प्रणिधान किस प्रसंग में कहा था अधिमात्र उपाय वालों की, के उपाय प्रत्यय योगियों के संदर्भ में अधिमात्र उपाय वालों की आसन्नतम समाधि लाभ का कोई दूसरा भी उपाय है क्या अधिमात्र तीव्र संवेद ये आसन्नतम का उपाय और ईश्वर परणिधान वो ईश्वर कौन है उसके बारे में कुछ वर्णन पिछले सूत्रों में बताया ऐसा ऐसा जो ये ईश्वर है अब उसका ईश्वर परणिधान कैसे करें तो उसके लिए आगे कहा उसका नाम भी बता दिया उसका नाम अब आगे बता रहे सत्ताइसवा सूत्र तस्य वाचक प्रणव तस्से ईश्वर से पुरुष विशेष उस गुरु क्या जो अभी तक वर्णन करते आए हैं उसका वाचक बताने वाला बोलने वाला संकेत करने वाला प्रणव प्रणव ये है प्रणव ओम के लिए कहा जाता है ओम का नाम प्रणव है क्योंकि ओम के द्वारा परमात्मा की प्रकर्ष रूप से स्तुति होती है प्रकर्ष रूप से उसको पुकारा जाता है विशेष रूप से पुकारा जाता है ओम शब्द से सबसे अधिक अच्छी तरह से पुकारा जाता है परमात्मा को तो। इसलिए इसे प्रणव प्रकर्षेण नूयते स्तुयते अनेन जिसके द्वारा ऐसा कोई शब्द जिससे परमात्मा की स्तुति सबसे अधिक की जा सकती है सबसे अधिक की जाती है वो ऐसा शब्द यह ओम है परमात्मा के नाम बहुत सारे हैं उनसे भी परमात्मा की स्तुति की जाती है लेकिन इससे सबसे ज्यादा होती है इसलिए इसको प्रणव शब्द से कहा गया और जो ऋग्वेदी है ऋग्वेद वाले वो ओम को प्रणव शब्द से बोलते हैं ये जो योगदर्शन ग्रंथ है ये ऋग्वेदी परंपरा का है और उपनिषदों में जैसा आता है उद्गीत शब्द भी आता है ओम के लिए उद्गीत शब्द का भी प्रयोग करते हैं वो साम्वेदी परंपरा के अंदर है वाले भी प्रणव शब्द का प्रयोग करते हैं मुंडकोपनिषद अथर्व वेदीय है प्रणवो धनुषरोत्मा ब्रह्म तलक्ष्यम उच्चते तो वहां प्रणवो धनु तो वह प्रणव जो है वो धनु धनुष के समान है एक आलंकारिक रूप से समझाया गया तो प्रणव शब्द से भी ओम को कहा जाता है उद्गीत शब्द से भी कहा जाता है उसको ऊंचे ऊंचे बोला जाता है भावना से बहुत पुकार पुकार के बोला जाता है उदगीत है और प्रकर्ष रूप से कहा जाता है वो है ओम शब्द तो उस परमात्मा का वाचक शब्द कौन है ओम हमारे यहां जो परंपरा रही है उपासना की परमात्मा के ध्यान की उसमें ओम शब्द सब जगह मिलेगा व्यापक रूप से विद्यमान है सबसे अधिक प्रस्तुत है वेद मंत्र भी रहते हैं और उसमें ओम शब्द भी बहुत रहता है मंत्रों के साथ भी जुड़ा रहता है और अलग से भी रहता है इसकी इस शब्द की तुलना और किसी शब्द के साथ में नहीं मिलती और बहुत सारे शब्द परमात्मा के लिए आए हैं लेकिन जहां उपासना का जब का प्रसंग आता है वहां ओम शब्द ही मुख्यता से किया जाता है तो इससे परमात्मा की स्तुति सबसे अच्छी तरह क्यों होती है तो ओम शब्द अवधातु से बनता है व्याकरण में संस्कृत में अवधातु से बनता है अवधातु के बहुत सारे अर्थ हैं बीस अर्थ हैं उन सारे अर्थों की दृष्टि से देखें तो भी इसमें बहुत सारे अर्थ विद्यमान है वो सब आएंगे तो एक ही धातु के इतने सारे अर्थ हैं यानी ये शब्द इतनी जगह पे प्रयोग हो सकता है इतनी तरह से हो सकता है इतने अर्थों को अपने में समेटे समेटेगा तो एक तो अर्थों की अधिकता है बीस अर्थ हैं और दूसरा उसका जो पहला अर्थ है वहां पर वो रक्षण अर्थ है रक्षा करना अभी रक्षा करना यह अपने आप में इतना बड़ा है कि इसमें सारी चीजें आ जाती हैं तो गायत्री मंत्र का अर्थ करते हुए ओम का अर्थ करते हुए महर्षि ने लिखा भी है संस्कार विधि में ओम परमात्मा का मुख्य निज नाम है मुख्य नाम है यानी सबसे प्रमुख है अन्यों से इससे बराबर नहीं और निज है उसका अपना नाम है और जिस नाम के साथ अन्य सभी नाम जुड़ जाते हैं अन्य जितने नाम है अन्य जितने नामों के अर्थ हैं वो सब इसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं तो उसका एक कारण तो यह है कि इस धातु के जिससे बना है ओम शब्द अव उसके बीस अर्थ हैं और एक उसमें कारण है कि उसका जो पहला अर्थ है रक्षण वो परमात्मा के जितने भी गुण हैं वो रक्षण ही रक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं परमात्मा को यदि हम रक्षक मान रहे हैं सर्वरक्षक मान रहे हैं तो सब चीजें आ जाएंगी उसमें अब परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया वो ज्ञानदाता है तो ज्ञान देकर के क्यों ज्ञान दिया उसने हमारी रक्षा करता है उसमें भी रक्षण छिपा हुआ है परमात्मा हमारा न्याय करता है पाप पुण्यों के फल देता है दंड देता है पुरस्कार देता है जन्म देता है क्यों उससे हमारी रक्षा होती है रक्षण है हमारा ईश्वर दयालु है दया करके हमारी रक्षा करता।, करता है कृपालू है हमारी रक्षा करता है सर्वव्यापक है इसलिए हमारी बहुत अच्छी रक्षा करता है सर्वज्ञ है इसलिए वो बिल्कुल ठीक ठीक रक्षा करता है हमारी परमात्मा हमारे लिए जो भी कुछ करता है वो सब रक्षा के अंतर्गत आ जाएगा उसने पेड़ पौधे वनस्पतियां बना के दिए हैं बना रहा है व्यवस्था से बन रहे हैं सूर्य चंद्र आदि ये सब हमारी रक्षा ही तो कर रहे हैं शरीर बना के दिया इससे आत्मा की रक्षा हो रही है हमारे हित के लिए है हमारे तो परमात्मा के जितने भी कार्य हैं सृष्टि को बनाना वो रक्षा के लिए है चलाना रक्षा के लिए है उसका प्रलय करना वो भी हमारी रक्षा के लिए है हमारे हित के लिए है तो जितने भी परमात्मा के कार्य हैं वो सब भी रक्षा में आ जाते हैं इसे एक ही शब्द इस सब चीजों को बता देते हैं तो इसके लिए इसको प्रणव कहा जाता है इस शब्द के द्वारा परमात्मा की प्रकर्ष रूप से स्तुति की जाती है एक ओम बोल करके किसी भी अर्थ में चले जाए कितने भी गहरे में चले जाएं वो सब इसी के अंदर प्रणव में आ जाते हैं तो तस्वाचक प्रणव उस परमात्मा का वाचक बताने वाला शब्द प्रणव है ओम है तो इसको खोल रहे हैं ब्यास जी वाच्य ईश्वर प्रणव सूत्र में कहा था प्रणव है वाचक किसका तस्य उसका वो जो तस्य है वो है वाच्य जिसको कहा जा रहा है वो है वाच्य जो कह रहा है वो है वाचक तो वाच्य कौन है तो वाच्य ईश्वर है प्रणवस्या प्रणव का वाच्य ईश्वर है ईश्वर का वाचक प्रणव है ईश्वर का वाचक ओम है और ओम का वाच्य ईश्वर है तो इसमें वाच्य वाचक संबंध संस्कृत में यह बोला जाता है तो ये तो इन्होंने सूत्र का तात्पर्य बता दिया अब एक प्रसंग उठा रहे हैं कि जो वाच्यवाचक संबंध बना हुआ है ईश्वर का ईश्वर के साथ में ओम का ये संबंध बन कैसे गया ये संबंध कैसा है तो कहा कि मत से संकेत वाच्यवाचकत्व ये जो वाच्यवाचक संबंध है ये संकेत के द्वारा है क्या संकेत कर देते हैं बता देते हैं इसको जैसे हमारे अपने कुछ कुछ नाम है हमारा अपना अपना अस्तित्व है शरीर आदि है और हमारे नाम है तो हमारे नाम का पता हमें कैसे होता है दूसरे को कैसे पता लगता है हमें भी अपने नाम का पता कैसे लगा दूसरों ने बताया दूसरों ने बताया ये ही संकेत करना होता है भाई तो देखो इनका नाम ये है व्यवहार में हम करते ही पूछते जी आपका नाम क्या है वो बताते हैं मेरा नाम ये है तो वो संकेत ही तो हो गया तो हमारे साथ में जो नाम जुड़े हुए हैं वो नाम तो है वाचक हमारे वो हमारे को कहते हैं हमारा नाम जो भी है और हम हैं वाच्य हम शरीर जो व्यक्ति हैं मनुष्य हैं, ये हमारे वाच्य हैं यही बात सब वस्तुओं पे भी लगा लेंगे तो हमारे नाम यानी वाचक का हमारे साथ वाच्य के साथ में संबंध कैसा है संकेत कृत है बताने से हमें पता लगता है क्या हमारे साथ में हमारे नाम का संबंध पहले से था यह संकेत के बाद ही हुआ है कब प्रारंभ हुआ हमारा ठीक है हमारा नाम पहले से एक दूसरे का हमारा नाम जो जो भी है वो बचपन में माता पिता ने औरों ने रख दिया या हमने अपना नाम रख दिया जैसे भी हुआ अब उसके बाद में हम बताते रहते हैं एक दूसरे को लिखते रहते हैं और हमें हमारा व्यवहार चलता रहता है लेकिन ये बताना संकेत भी तो कभी प्रारंभ हुआ है वो संकेत से ही हुआ है ये इसका नाम है तो पूछा जा रहा है कि, कि परमात्मा का जो ये ओम नाम है क्या ये भी ऐसे ही संकेत कृत है कि किसी ने बता दिया और हमने मान लिया कि इसका नाम है और हम कहते चले आ रहे हैं एक दूसरे को ये परमात्मा का नाम ओम है ओम है जब संकेतकृत नाम माना जाएगा तो कभी ना कभी प्रारंभ अवश्य होगा संकेतकृत नाम जब होगा तो वो कभी ना कभी तो प्रारंभ होगा जैसे हमारा नाम है कभी तो प्रारंभ हुआ है कभी तो किसी ने सोचा है और कहा है वो आदि है उसका वो अनित्य है तो परमात्मा का नाम ओम ये संकेतकृत है ये प्रश्न पूछा जा रहा है क्या संकेतकृत है और संकेतकृत है तो इसका मतलब है कि वह संकेत करने से प्रथम संकेत से पहले नहीं था वो नाम जैसे हमारा प्रथम संकेत से पहले वो नाम नहीं था तो यदि परमात्मा का ये नाम भी संकेत से स्वीकार किया जाता है तो उसका प्रारंभ कभी ना कभी मानना पड़ेगा यह प्रश्न खड़ा होगा अच्छा जैसे हम एक दूसरे का नाम संकेत से जानते हैं बताते हैं ऐसे है, उस ईश्वर का नाम भी ओम संकेत से बताया जाता है ये हम देख ही रहे हैं शास्त्र बता देते हैं हम परस्पर एक दूसरे को बता देते हैं विद्वान हमें बता देते हैं तो संकेत तो यहां भी दिखाई दे रहा है हमें संकेत से ईश्वर के नाम का ज्ञान होना हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है व्यवहार कर रहे हैं जैसे हमारा आपस में तो क्या इतना संकेत होने मात्र से हम ये माने कि इसका प्रारंभ भी संकेत से हुआ है कभी जैसे हमारा होता है व्यवहार संकेत में चल रहा है लेकिन क्या प्रारंभ संकेत से ही हुआ था यहां पर जाकर के प्रश्न खड़ा होगा क्या हमारा जैसा है वैसा ही उसका है इसलिए प्रश्न उठाया कि से संकेत कृतम वाच्यवाचकत्व ये जो वाच्यवाचकत्व संबंध है ये संकेत है यानी क्या इसका प्रारंभ संकेत से हुआ था प्रारंभ के लिए देखना है व्यवहार में तो संकेत हो ही रहा है अथवा अथ्ध। दूसरा विकल्प है प्रदीप प्रकाशवत अवस्थितमती प्रदीप यानी जो दीपक है जो जल रहा है ऐसे दीपक की बात करें उसका और प्रकाश का संबंध संकेत है अपने आप पता लग जाता है अवस्थित है क्या कोई हमें बताता है कि देखो ये दीपक से प्रकाश निकल रहा है वैसे ही पता लग जाता है दीपक जल रहा है और प्रकाश है बिना बताए हमें पता लगता है चक्षुवादी से हमें पता लग जाता है प्रकाश आ रहा है मित्रों से पता लग जाता है हमें अब ये बिना संकेत के पता लग रहा है तो एक दूसरी व्यवस्था ये है कि दीपक है और प्रकाश अपने आप उससे हमें पता लग जाता है संकेत की आवश्यकता नहीं है क्या ऐसे ही ईश्वर है और उसका ओम नाम हमें अपने आप पता लग जाता है संकेत की आवश्यकता नहीं है क्या ऐसा है जैसे दीपक से प्रकाश निकलता है अग्नि से दीपक की अग्नि से प्रकाश निकलता है और वो उसके साथ स्वाभाविक है अविना संबंध है दीपक जल रहा है तो प्रकाश तो होगा ऐसा कभी नहीं होगा कि दीपक जल रहा है और प्रकाश नहीं हो अग्नि है तो कम या अधिक वहां दीपक में प्रकाश रहेगा प्रकाश रहे। तो ऐसे ही परमात्मा है और बस उसका ओम नाम हमारे को पता लग गया क्या ऐसे है तो संकेत कृत व्यवहार होते हुए भी आदि वाला संकेत कृत हम स्वीकार नहीं कर पाते वहां प्रश्न खड़ा होता है और प्रदीप प्रकाश के समान भी नहीं पता लगता है अगर प्रदीप प्रकाश के समान हो तो बिना बताए पता लग जाना चाहिए था हमारे को सबको पता लग जाना चाहिए था क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है सबको उसका नाम ओम है ये पता लग जाना चाहिए था लेकिन हमें जब भी पता लगाए वो संकेत से ही लगाए तो ये अवस्थित है ये भी हमारे को बैठ नहीं रहा है कि परमात्मा का नाम उसके साथ में ऐसा जुड़ा हुआ है अवस्थित है यानी नित्य है सदा से है पता लग जाना चाहिए तो ये दो विकल्प इन्होंने ये है या ये है ये जो वाच्यवाचक संबंध है ये सांकेतिक है या प्रदीप प्रकाश के समान है ये प्रश्न उठाए अब उलझन दोनों तरफ है एक को मानेंगे तो उलझन है कोई सा भी मान लो चाहे संकेतकृत मानो चाहे संकेत अवस्थित मानो दोनों में ही समस्या है तो इसका उत्तर आगे दे रहे हैं तो बोला स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचके न सह संबंध वाच्य का वाचक के साथ में जो संबंध है वाचक का वाच्य के साथ जो संबंध है ओम का परमात्मा से जो संबंध है वो स्थित है पहले से प्रदीप प्रकाश के समान लेकिन अब प्रदीप प्रकाश के समान ये नहीं है कि जैसे दीपक के जलने से प्रकाश अपने आप पता लग जाता है हमें ऐसा नहीं है ये लेकिन स्थित तो है स्थित कैसा है कि जब जब जब से दीपक है तब से प्रकाश है यावत अब प्रदीप तो अनित्य वस्तु है इसलिए वो कभी न कभी उत्पन्न हुआ है इसलिए प्रकाश भी कभी न कभी उत्पन्न हुआ है उस संदर्भ में देखेंगे तो लेकिन परमात्मा चूंकि नित्य है और संबंध इसका पहले से अवस्थित है मनुष्यों का नाम का संबंध पहले से स्थित नहीं था वो संकेत के द्वारा उत्पन्न किया गया था हमारे सबके नाम ऐसे ही है लेकिन परमात्मा का उसके नाम के साथ में संबंध संकेत से उत्पन्न नहीं हुआ है निषेध कर रहे ये अवस्थित है पहले से है पहले से कब से जब से परमात्मा है कब से है परमात्मा अनादि काल से नित्य है वो तो सदा से है तो सदा से ही उसका नाम ही अवस्थित है यही नाम है उसका हर सृष्टि में बदलता नहीं जैसे लोग कई बार कह देते हैं कि पहले तो भगवान को कल्पना मान लेते हैं ये तो लोगों को ठीक तरह चलाने के लिए एक डर उत्पन्न कर दिया गया एक शक्ति का वास्तव में तो कुछ नहीं कल्पना है मनुष्य की बुद्धि की कल्पना है तो वो उसकी कल्पना है तो नाम की भी कल्पना है ना आगे कभी और कोई नाम रख देगा कोई अगली सृष्टि में तो कहने नहीं ये जो प्रणव ओम नाम है ये इसका नित्य संबंध है ये सदा से है ये ऐसा नहीं है संकेत नहीं है ये स्थित है स्थितो अस् वाच्य से वाच के नैसा ह संबंध था तो बोले लेकिन हमारे को तो पता नहीं लगता है प्रदीप प्रकाश के समान इसको अपने आप तो पता नहीं लगता है बोले नहीं संकेत से तो पता लगेगा पता तो हमें संकेत से ही लगेगा तो ना तो ये हमारे नाम और हमारे साथ में जो संकेत कृत संबंध है वैसा है और न ये प्रदीप प्रकाश के समान अपने आप पता लगने वाला है दोनों ही पूरे पूरे नहीं घटते उसमें एक एक भाग घटता है प्रदीप प्रकाश के समान परमात्मा के साथ ओम का संबंध पहले से अवस्थित भी है और अवस्थित होते हुए हमारे द्वारा बताए जाने पर किसी परस्पर बताए जाने पर संकेत से वो पता भी लगता है ये दोनों तरह है इसलिए कहा है स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचके न संबंध था संकेत ईश्वर से स्थितम एवं अर्थम अभिनय और ये जो संकेत से हमें पता लगता है ये परमात्मा का ओम के साथ में पहले से विद्यमान जो संबंध है उसी को केवल बताता है जनाता है नया नहीं करता है जैसे हमारे नाम का संबंध संकेत से पहली बार बताया जाता है जब पहली बार होता है बाद में तो फिर वही चलता रहता है लेकिन वो उत्पन्न किया जाता है ऐसा परमात्मा के साथ में उत्पन्न नहीं होता ये ओम नाम का संबंध वो तो सदा से था लेकिन संकेत पहले से विद्यमान को बता रहा है उदाहरण के लिए यथा अवस्थित पिता पुत्र संकेत ये पिता है और ये पुत्र है ये जो संबंध बताया जाता है ये संबंध नया नहीं बनाया जाता है वो संबंध तो पहले से था हालांकि ये भी अनित्य है लेकिन फिर भी एक समझाने के लिए बता रहे हैं जैसे पिता पुत्र का संबंध पहले से विद्यमान हो और फिर कह दिया जाए कि ये पिता है ये पुत्र है ये जो कथन है संकेत से केवल उसको बताया जा रहा है उत्पन्न नहीं किया जा रहा है संबंध को शब्द के द्वारा संबंध उत्पन्न नहीं किया जा रहा है पहले से विद्यमान संबंध बताया जा रहा है तो ऐसे ही हम जब ओम शब्द का संबंध ईश्वर से जोड़ते हैं बताते हैं समझते हैं ये पहले से विद्यमान को केवल बताया जाता है ये उत्पन्न नहीं किया जा रहा है संकेतेन अवद्योत्य पिता पुत्र के ही समझा रहे अयम अस्य पिता अयम अस्य पुत्र है ये इसका पिता है और ये इसका पुत्र है ये जो संबंध बनाया जाता है आगे सर्गांतरेश् अभी वाच्यवाचक शक्तिपेक्ष तथा वा संकेत क्रिय थे सर्गांतरो में भी ये स्वर्ग भी चल रहा है ऐसी अन्य सर्गांतरों में जैसे पीछे कहा था पूर्वेशम अपनी गुरु कालेन अनवच्छेदात अन्य सर्गांतरों में भी अन्य सर्गों में भी यही बात है यही बात नाम के लिए है तो सर्गांतरों में भी वाच्यवाचक शक्ति की अपेक्षा से तथिव संकेत किए थे इसी प्रकार से संकेत होता है हर बार यही संकेत होता है हर सृष्टि में यही होता है इसको महर्षि दयानंद वेद के ऊपर भी बोलते हैं ये वेद जो के तू है ऐसे के ऐसे है वर्णानुक्रम अर्थ सब कुछ ऐसा ही है पहले भी ऐसा ही था अभी भी ऐसा ही है आगे भी ऐसा ही होगा यह सृष्टि भी पहले ऐसी बनी है आगे भी ऐसी बनेगी उसका ऐसी ही बनेगी का मतलब नहीं है जहां मनुष्य की कर्म की स्वतंत्रता है कि हर सृष्टि में ऐसे ही ये भवन बनेगा ऐसा मतलब नहीं है हर जगह यही पेड़ होगा यही पेड़ बोया जाएगा <दंतलब क्यित> ऐसा नहीं है। मतलब ऐसे ही पेड़ होंगे कभी यहां हो सकता है वहां हो सकता है पृथ्वी में भी थोड़ा अंतर हो सकता है लेकिन होगा ऐसा ही रचना ऐसी होगी जैसे रोटी हर बार वैसी ही बनती है प्रतिदिन उसका ये मतलब थोड़ा है कि पहले दिन जो बनी थी बिल्कुल वैसा ही बनेगा उसमें जो चिन्ह लगा हुआ है जो थोड़ा दाग लगा हुआ है बिल्कुल वैसी की वैसी ऐसा तो नहीं लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना रोटियां तो वैसी ही बनती है रोज है। इसी तरह से सृष्टि वैसी ही बनेगी तो सर्गांतरों में भी ये वाच्यवाचक शक्ति की अपेक्षा से वैसा ही संकेत किया जाता है वाच्यवाचक शक्ति क्या है वाच्य शक्ति है वाच्य है ईश्वर ईश्वर को किसी शब्द से कहा जा सकता है यह कहा जा सकने की जो शक्ति है सामर्थ्य है उसको कहते हैं वाच्य शक्ति ईश्वर को किसी नाम से कहा जा सकता है नाम उसका रखा जा सकता है अभिधेयत्व है उसमें ठीक है उसका नाम रखा जा सकता यह है वाच्य शक्ति और वाचक शक्ति वाचक है ओम शब्द या और भी कोई भी शब्द है। लेकिन ईश्वर का वाचक मुख्य हो गया ओम शब्द है। इस ओम शब्द के द्वारा किसी को कहा जा सकता है ईश्वर को कहा जा सकता है ये जो कहा जा सकने की शक्ति है ये वाचक की शक्ति है वाच्य की शक्ति कि वो वो किसी शब्द के द्वारा कहा जा सकता है और वाचक की शक्ति की उस शब्द के द्वारा किसी को कहा जा सकता है ये वाच्य वाचक शक्ति के कारण से ये हर सर्ग में ऐसे ही संकेत किया जाता है आगे संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य है शब्दार्थ संबंध ये जो शब्द और अर्थ का संबंध है विशेष रूप से यहां ईश्वर और उसके नाम पर यहां इस प्रसंग में जो हम देखेंगे कि शब्द और अर्थ का संबंध है ये संप्रतिपत्ति नित्यतया संप्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान फिर से उसको याद करना बार बार वैसा ही होना आवृत्ति होना उपलब्धि होना उस उपलब्धि की नित्यता के कारण से शब्दार्थ संबंध नित्य है इति आगमी न ऐसा आगमी लोग जो आगम प्रमाण को जानते हैं शब्द प्रमाण को जानते हैं विद्वान हैं वो ऐसा स्वीकार करते हैं प्रतिज्ञा करते हैं हर सृष्टि में यही हो रहा है इसलिए ये नित्य हैं। पहले भी हुआ है सदा हुआ है और सदा होता रहेगा इसलिए ये नित्य है संप्रतिपत्ति की नित्यता के कारण से शब्दार्थ संबंध नित्य है व्याकरण में भी बहुत चर्चा चलती है कि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है या अनित्य है मीमांसा में भी आती है ये चर्चा तो अभी जैसे हम कर देखते हैं कि कभी भी किसी का कोई नाम रख दिया आपके हमारे जो नाम रखे गए हैं तो ये अर्थ तो हम है वस्तु है और नाम है तो ये संबंध नित्य है अनित्य है अनित्य है ये तो हमने कहा शब्दार्थ संबंध नित्य है या अनित्य है ये जो अनित्य संबंध है ये तो अनित्य ही है क्योंकि यहां संप्रति की नित्यता नहीं है अगली सृष्टि में हम पता नहीं क्या होंगे और हम मनुष्य भी बने तो हमारा कौन सा नाम होगा भिन्न भिन्न हो सकता है? हमारा ही नाम तो चूंकि जिन शब्दों में संप्रति की नित्यता नहीं है वहां शब्दार्थ संबंध नित्य नहीं होगा वो तो निर्मित है लेकिन जहां संप्रति की नित्यता है हर सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा जो वेद के माध्यम से ज्ञान देता है इस वस्तु का ये नाम है इस वस्तु का ये नाम है ये जो नाम है ये तो नित्य ही है ये आगम से जो नाम आ रहे हैं वेद से जो नाम आ रहे हैं ये हर सृष्टि में यही रखे जाएंगे यही नाम होते हैं सदा से और तो परमात्मा का भी ओम और अपना नाम नित्य ही है हर सृष्टि में ऐसा ही होता है तो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है वेद है उन शब्दों का शब्दार्थ संबंध हम नित्य मानेंगे वो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा हां उन वस्तुओं का कोई दूसरा नाम भी रख देता है हर सृष्टि में मनुष्य कोई भी नाम रख सकता है तो वो तो भाषा की दृष्टि से कहीं कुछ भी रख देगा कहीं कोई भी नाम रख देगा बिगाड़ करके रख देगा वो हर सृष्टि में भिन्न भिन्न हो सकता है वहां शब्दार्थ संबंध नित्य नहीं माना जाएगा क्योंकि ये आगामी लोग ये जानते हैं ये जो शास्त्र को जानने वाले हैं लोक व्यवहार की दृष्टि से कथन नहीं है ये शास्त्र की दृष्टि से कथन है शास्त्र में जो है और शास्त्र के अनुसार जो व्यवहार चल रहा है वहां भी ये लग जाएगा लेकिन जो बिना शास्त्र के, के वैसे ही नाम रखे जाते हैं वो शब्दार्थ संबंध नित्य नहीं होते तो संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य है शब्दार्थ संबंध शब्द का अर्थ के साथ संबंध नित्य है ये तो इनकी प्रतिज्ञा है हेतु है संप्रतिपत्ति नित्यतया उसके कारण से संप्रतिपति पति की नित्यता के कारण से आगमी लोग जो शब्दार्थ संबंध को जानते हैं शास्त्र को जानते हैं वो इसको स्वीकार करते हैं नित्य ही स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही ओम एक ऐसा शब्द है प्रणव ऐसा शब्द है जो उसके साथ सदा जुड़ा हुआ है सदा जुड़ा हुआ रहेगा ऐसा वो परमात्मा तत्व का प्रणव तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणव को विकुश ओम